श्रीगर्ग संहिता श्री अश्वेधंड ओम ओ दामोद श्री नमोस्तुते पहला अध्याय अश्वमेध कथा का उपक्रम गर्ग वज्रनाभ संवाद नारायण नमस्कृत नरम चरोतम देवी सरस्वती जय मुदीर नम श्री कृष्णचंद्रा नमः नम संकर्षणाय च नम प्रद्युमन देवाय निरुद्धा नमो नम सर्वव्यापी भगवान नारायण नरश्रेष्ठ नर उनकी लीला कथा को भाषा में अभिव्यक्त करने वाली बागदेवता सरस्वती तथा भगवद्दीय लीलाओं का विस्तार से वर्णन करने वाले मुनिवर वेदव्यास को प्रणाम करके जय अर्थात इतिहास पुराण आदि का उच्चारण करें। भगवान श्री कृष्ण चंद्र को नमस्कार संकर्षण को भी नमस्कार प्रद्युम्न देव को नमस्कार तथा अनुरुद्ध को भी नमस्कार है श्री गर्ग जी कहते हैं एक समय की बात है ऋषियों की सभा में रोम रोमहर्षण सूत के पुत्र उग्र सर्वाजी पधारे उन्हें आया हुआ देख सोनक जी ने उन्हें प्रणाम किया और उन्हें कुशल प्रश्न के अनंतर अभिवादन पूर्वक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 श्री कृष्ण की कथा सुनना चाहता हूँ आप सोच विचार कर वह कथा मुझसे कहिए श्री गरिग जी कहते हैं सोनक जी के साथ अठासी हजार ऋषियों ने भी जब यही जिज्ञासा व्यक्त की तब रोम हर्षन कुमार सूत ने भगवान श्री कृष्ण के चरणार बिंदों का स्मरण करके इस प्रकार कहा सोत्य बोले अहो सोनक जी आप धन्य हैं जिनके बुद्धि इस प्रकार श्री कृष्णचंद्र के युगल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 गर्गाचार्य ने एक दिन अपने मन का उद्गार इस प्रकार प्रकट किया यादवेश्वर राजा उग्रसेन धन्य हैं जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से द्वारिकापुरी में श्रेष्ठ अश्वमेध का संपादन किया उस यज्ञ को देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ है मैंने अपनी संगीता में परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष देखी सुनी लीला कथाओं का ठीक वैसा ही वर्णन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 ऐसा कहकर श्री गर्ग मुनि ने श्री कृष्ण भक्ति से प्रेरित हो उग्रसेन के अश्वमेध यज्ञ की कथा कही अश्वमेध चरित्र का उन्होंने एक सुंदर नाम रखा रख दिया सुमेरु मुने ऐसा कह के करके, करके भगवान गर्गाचार्य कृतकृत्य क्रित हो गए यादव कुल के परम गुरु तथा बुद्धिमानों में श्रेष्ठ श्री गर्गाचार्य ने आठ दिनों तक अश्वमेध यज्ञ की कथा कही फिर वे नरेश्वर भद्र से मिलने के लिए श्रीहरि की मथुरापुरी में आए ज्ञानी ज्ञानीश्वरोमणि गर्ग मुनि को वहाँ आकाश से उतरा देख वद्रनाथ ने द्विजों के साथ उठकर उन्हें नमस्कार किया बैठने के लिए सोने का सिंहासन देकर उन्होंने गुरु जी के दोनों चरण कमल पकारे और फूल मालाओं से मुनि का पूजन करके उन्हें मिष्टान निवेदन किया सोलह वर्ष की अवस्था और सुपुष्ट शरीर वाले विशाल बाहु, श्याम सुंदर कमल नयन बद्रनाभ ने गुरु के चरणोदक को लेकर सिर पर रखा और दोनों हाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार कहा बद्रनाभ सौ सिंहों के समान उद्भट शक्तिशाली थे बद्रनाभ ने कहा ब्रह्मण आपको नमस्कार है आपका स्वागत है हम आपकी क्या सेवा करें मैं आपको भगवत स्वरूप मानता हूँ आप ब्रह्मषियों में परम श्रेष्ठ हैं गुरु ब्रह्मा है गुरु रुद्र है गुरु ही बृहस्पति है तथा गुरुदेव साक्षात नारायण है उन श्री गुरु को नमस्कार है मनुश्रेष्ठ मनुष्यों के लिए आपका दर्शन दुर्लभ है देव विशेषतः हम जैसे विशेष चित्त वाले लोगों के लिए तो वह अत्यंत दुर्लभ है गर्गाचार्य मेरे कुल के आचार्य तेजस्विन योग भास्कर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 निशंक होकर राज्य करो उग्रसवा सूत कहते हैं गर्ग जी की यह बात सुनकर श्रेष्ठ राजा बद्रनाभ श्री कृष्ण पितामह प्रद्युम्न तथा पिता अनिरुद्ध का विरहावस्था में स्मरण करके गजगत कंठ हो गए उनका मुख आंसुओं की धारा से परिपूर्ण हो गया गर्ग ने देखा राजा बद्रनाभ दुखी हो नीचे की ओर मुख की भूमि पर खड़े हैं यह देख उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और वे उनका दुख शांत करते हुए से बोले गर्ग ने पूछा राजेंद्र क्यों रहे हो मेरे रहते तुम्हें क्या भय है तुम अपने दुख का समस्त कारण मेरे सामने कहो उनकी यह बात सुनकर भी राजा दुखमग्न होने के कारण कुछ बोल न सके जब गुरु ने पुनः पूछा तो वे गदगद वाणी में इस प्रकार बोले राजा ने कहा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 समस्त पापों को हरने वाली पवित्र तथा शुभ है तुम सावधानी के साथ इसे श्रवण करो पूर्व काल में जो भगवान श्री कृष्ण चंद्र कुशस्थली अर्थात द्वारिकापुरी में विराजते थे वे सदा और सर्वत्र विराजमान है भूपते अब तुम भक्ति भाव से उनको देखो आज मैं तुम्हें भगवान की वह कथा सुनाऊँगा जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है वसुधानाथ श्रीकृष्ण तथा बलराम जी की वह उत्तम कथा तुम सुनो सूर्यजी कहते हैं विप्रवर शौनक ऐसा कहकर भगवान गर्ग ने वज्रनाभ को नौ दिनों तक अपनी पवित्र संगीता सुनाई इस प्रकार श्रीमद् भगवद्गीता श्रीमद्गर्गसंहिता में अश्वमेध चरित्र सुमेरु प्रसंग में गर्ग वज्रनाभ संवाद नामक पहला अध्याय पूरा हुआ